सृष्टि के कण कण में व्याप सबके अंदर अंतर्यामी रूप से विराजमान उस पर ब्रह्मा परमात्मा को नमन करते हुए महापुरुष महापुरुषद्वयों को प्रणाम करते हुए समस्त ट्रष्टिगण और जिज्ञासो जो सत्संगी हैं उनको भी अभिवादन करते हुए ऋग्वेरिया जो ऐतरीय उपनिषद है उसके विचार में प्रवृत्त हो रहे है अभी तक उस परमात्मा ने सबसे पहले सारे इन लोगों का निर्माण किया उसके बाद लोकपालों के भी उत्पत्ति के लोकपालों की उत्पन्न उत्पत्ति के बाद ये संसार सागर में ही उनको डाल दिया भूख प्यास से तड़पते हुए भूख प्यास से युक्त ये लोकपाल अर्थात देवता थी उस परमात्मा से प्रार्थना किया भगवन हम तो भूखे और प्यासे हैं, तो इसलिए ऐसा एक आप शरीर निर्माण कीजिए उसमें रहा हम आराम से हमारी जो क्षुदा और पिपासा है उनको हटा सकते हैं और साथ साथ में हमारा जो यथार्थ स्वरूप है उसका भी चिंतन कर सकते हैं इन देवतों का प्रार्थना सुन करके परमात्मा ने अलग अलग पिंड सामने लाया गाय से लेकर अंततः ये मनुष्याकृति है ये सामने आया। सारे देवतों ने उस पिंड को देखकर प्रसन्न हो गए प्रसन्न इसलिए हो गए अर्थात ये पुरुष का शरीर है ये मनुष्य का शरीर है सर्वधर्म साधन है तो इसलिए कहा दिया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन तो इसलिए इस शरीर को देखकर इतने प्रसन्न हो गए हो अलम मलम ये पर्याप्त है इसमें रहकर हम कुछ कर सकते तो उसके बाद परमात्मा ने कहा अच्छा इसको देखकर प्रसन्न है ना? उन्होंने कहा हां पितामह इसको देखकर बहुत प्रसन्न है चलो आप लोगों का ठिकाना तो मिल गया अपने अपने स्थान में आप लोग प्रवेश कीजिए किंतु तो गड़बड़ नहीं करना इधर उधर नहीं जाना नहीं तो हो जाता है जहां एक एक साथ छोड़ेंगे तो घुसपेट कर देते हैं देवता ऐसा नहीं है सभ्य है वो कभी अपना स्थान को छोड़कर के दूसरे स्थान में नहीं जाएंगे जैसे भगवान बाश्यकार जी ने वहां एक दृष्टांत दिया कहीं सब प्रवेश किया जैसा कोई राजा का आज्ञा पाने पर राजा का जो आज्ञा मिलने पर उस नगर में सेनादि सेनाध्यक्ष सारे प्रवेश करते वैसा ही ये सारे देवता के शरीर में प्रवेश किया जैसा नगर में सारे प्रवेश होते हैं वैसा ही है प्रवेश किया यहां जो बता रहे कौन से देवता किस स्थान में प्रवेश किया ये कोई अलग कहानी नहीं है हमारी ही कहानी है क्योंकि शास्त्र में ये तीन है अधिदैविक भौतिक आध्यात्मिक ये तीन को लेके चलता है सब अधिदैविक का मतलब देवता को लेकर जो विचार होता है देवता संबंधी है उसको अधिदैविक कहते हैं। अधिभौतिक मतलब है भूत संबंधी भूत का मतलब ये भूत, पि, भूत पिचाच आदि नहीं लेना पंचभूत मनुष्य के अंदर है पांच पांच भूत है एक भूत से डर जाते हैं पांच भूत जिनके पास है और एक भूत से डर जाता है तो इसलिए पंचभूत है तो भूतों के संबंध अथवा भूत संबंध है आदि अधिभौतिक है तीसरा है आत्मा मतलब शरीर और इंद्रियों के संबंध को लेकर विचार होता है तो आध्यात्मिक का तीनों को लेकर चलता है सारा इसलिए यहां यही बताने जा रहे अगले मंत्र में सारे देवता हमारे अंदर प्रवेश किए किन किन स्थानों में बता रहे तो इसलिए हम बता रहे अग्निर्वाग भोत्वा मुकम प्राविशत सबसे पहले जो अग्नि है ये अग्नि हो गए अरिदैविक है देवता है वो अग्नि ने वाणी का रूप धारण करके अर्थात अग्नि हो गई समष्टि और वृष्टि में क्या हो गया वो वागेन्द्रिया हो गई मुख में प्रवेश किया मुख में मतलब है मुख के अंदर जो जिवा है ये जिवा है हमारी जीव ये दो इंद्रियों के आश्रय दिया उसने युवा ने एक वाग इंद्रिया भी उसमें है और इंद्रिया भी है इंद्रिया का भी गोलक है जुवा खट्टा है मीठा है कड़वा है ये अनुभव किससे किए जाता युवा के द्वारा उसका नाम है रसन इंद्रिया रस को ग्रहण करने वाली इंद्रिया का नाम है रसन इंद्रिया तो युवा के द्वारा ही ग्रहण किया ये जुवा है गोलक है वो इंद्रिया नहीं है ये तो आधि भौतिक है उसके अंदर एक इंद्रिय है इंद्रिया अलग है इंद्रिया इंद्रियों का विषय नहीं है इंद्रियों को इंद्रियों के द्वारा हम देख नहीं सकते क्योंकि अतन्द्रिय माना है अतिद्रिय का मतलब इंद्रियों का विषय नहीं है यदि कोई कहे अरे आंख तो देख रहे क्यों नहीं देख रहे इंद्रिय आंख तो देख रहे अरे वो गोला गोलक देख रहे इंद्रिय नहीं उसके अंदर एक सूक्ष्म तत्व है उसी का नाम इंद्रिया है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है नेत्र है उसमें क्या प्रमाण है किससे पूछे रूप देख रहे वे नेत्र है शब्द सुन रहे हैं इसलिए कान है इसलिए अनुमान के द्वारा अथवा तो शास्त्र बता रहे प्रत्यक्ष नहीं होता है तो इसलिए यहां बता रहे सबसे पहले ये जो अग्नि है वाणी बनकर हमारे मुख में प्रवेश हो गया अभी देखिए यहां तीन हो गए एक अग्नि वाणी और मुख अग्नि हो गई देवता ये अधिदेविक हो गए। और वाणी हो गई आध्यात्मिक और मुख हो गया आदिभौतिकका गोलक हो गया तीन रहेगा तो अग्नि ही वाणी रूप से मुख में प्रवेश हुआ एक कैसे अग्नि तो जलाती है वाणी कहां जलाती है किंतु तो अग्नि से भी ज्यादा वाणी जलाती है अग्नि यदि दूर है तो आपको नहीं जला सकती अग्नि में जो हाथ डाल दिया स्वर्ष है किया तभी अग्नि जला सकते अग्नि से दूर रहा व्यक्ति को नहीं जला सकते किंतु वाणी है दूर वाले व्यक्ति को भी जला देती व्यक्ति दूर बैठा है तो उस व्यक्ति को भी वाघ इंद्रिय क्या वाणी जला देती कैसा जलाती है यह सबका अनुभव ही है कोई ऐसा शब्द प्रयोग कर दीजिए जाते समय बात शुरू हो जाएगा वहां से पिछले इसलिए इंद्र है वाणी है जलाते ये वाणी के द्वारा ही हम शब्द का उच्चारण किया जाता है उच्चारण तभी करते हैं उसकी देवता हो अनुग्राहक अग्नि तभी वाघ इंद्रिया के द्वारा शब्द उच्चारण का अच्छे शब्द भी इस वागिन्द्रिय से ही उच्चारण करते हैं भगवान की स्तुति भी वागिन्द्रिय से ही हम कर रहे हैं इसलिए भागवत में आया वाणी गुणाकतन ये भगवान ने वाणी दिया है भगवान का गुणकतन करने के लिए किसी की निंदा करने के लिए चुगली करने के लिए नहीं दिया है परमात्मा का गुणगान करने के लिए भागवत में बता वाणी गुण कथन है इस वाणी के द्वारा ही अधिक से अधिक व्यवहार भी इससे ही होता है जितना भी व्यवहार हो रहे शब्द से क्योंकि शब्द हम उच्चर्ण किससे करते वाणी से करते तो वाणी से शब्द उच्चर्ण करते शब्द से सारा व्यवहार हो रहे जितना भी जो परोक्ष ज्ञान है दूसरे को हम समझा रहे किसी शब्द से तो शब्द भी हम तभी उच्चारण करेंगे ये वाघ इंद्रिया हो यिया परमात्मा ने दे दिया उसको हम दुरुपयोगी करे आगे जाके वो गूंगा हो जाता है क्योंकि संसार में हम अलग अलग पार्ट कर रहे एक्टिंग कर रहे ये संसार है एक रंग है तो अपने अपने कर्म के अनुसार यहां हम अलग अलग पार्ट कर रहे कोई गुरु है गुरु बन के पार्ट कर रहे कोई शिष्य बन के कोई माता बन के कोई पिता बन के तो यदि दी मान लीजिए कोई पार्ट कर रहे वो ये अच्छा नहीं करे वो मालिक क्या करेंगे उसको वहां से नीचे डाले अरे तुम तो तुमने ठीक पार्ट नहीं किया इसलिए इसके अधिकारी तुम नहीं है तो नीचे करेंगे वैसे ही मनुष्य शरीर मिला है इसमें मनुष्य को यो, मनुष्य योग्य हम लोगों ने एक्टिंग नहीं किया कर्म नहीं किया जो मालिक परमात्मा तो ये योनि से दूसरे योनि में डालेंगे इसमें तुम एक्टिंग करने के लिए ठीक नहीं जाओ तुम पशु योनि में एक्टिंग करो तो कहने का तात्पर्य है ये जो वागेन्द्रिय है उसके द्वारा ही हम शब्द का उच्चारण करते हैं अभी शब्द है दोनों शब्द हम उच्चारण करते हैं अच्छा शब्द भी और खराब शब्द भी स्तुति भी निंदा भी तो अच्छा शब्द और खराब शब्द शब्द कोई खराब नहीं होता है बोलते खराब शब्द बोल दिया उन्होंने शब्द कोई खराब नहीं होता किंतु खराब शब्द क्यों बोल रहे हैं शब्द यदि खराब नहीं है खराब शब्द क्यों बोल रहे हैं कारण क्या है तो खराब शब्द उसको कहते हैं जो शब्द जहां प्रयोग करने में योग्य नहीं आप वहां प्रयोग कर रहे हैं तभी वो खराब हो जाता है शब्द कोई खराब नहीं है। जैसा मान दीजिए गधा है अथवा तो कुत्ता है कुत्ते को कुत्ता बोलेंगे तो या भगवान बोलेंगे उसको कुत्ते को कुत्ता ही बोलेंगे आप खराब कहां है गधे को गधा ही बोलेंगे खराब नहीं है यदि कोई अपना पूजनीय व्यक्ति है गुरु है माता पिता उसको यदि अपने गधा शब्द प्रयोग किया तभी खराब हो गया शब्द खराब नहीं है वो शब्द आप प्रयोग कर रहे जहां वहां नहीं करना चाहिए इसलिए शब्द कोई भी खराब नहीं अपने अपने स्थान में सभी सार तक इस सारे जो शब्द है हम लोग वागिन्द्रिय के द्वारा उच्चारण करते हैं कभी उसका देवता अग्नि हो इसलिए हाँ बता रहे ये अग्नि है वाणी रूप से मुख में प्रवेश किया वायु ये जो वायु है समष्टि वायु देवता है ये प्राण बनकर नाशिका छिद्र में प्रवेश किया देवताओं ने प्रार्थना किया था ना भगवान कोई आश्रय दे दो करके ये जो वायु है प्राण बनकर के हमारे नाशिका में प्रवेश हो गया इसलिए इस शरीर में सबसे श्रेष्ठ माना है प्राण परमात्मा तो है परमात्मा को छोड़कर केरी कोई श्रेष्ठ है प्राण माना है सारे इंद्रियों अथवा मन हो प्राण के ऊपर टिका है जैसा मान दीजिए जागृत अवस्था है जागृत अवस्था में इंद्रिया भी है मन भी है प्राण भी है तीनों काम जो कर रहे हैं तभी जागृत कहाते और स्वप्न में जाइए लेके वहां एक काम करना बंद किया इंद्रिया इंद्रिया वहां काम नहीं करती है। क्योंकि इंद्रिया अपने गोलक से छोड़ करके मन के साथ जाती है इसलिए वहां दो ही काम कर रहे मन और प्राण सारे इंद्रियां मन के साथ एक ही भाव हो जाते स्वप्नावस्था तीसरे अवस्था में जाइए वहां केवल प्राण ही काम कर रहे इंद्रिया भी नहीं मन भी नहीं केवल प्राण काम कर रहे इसलिए प्राण श्रेष्ठ माना जाता है और आदिदैविक में वायु को श्रेष्ठ माना है आध्यात्मिक में प्राण है अधिदेविक में वायु को माना है छांदोग्य उपनिषद में चौथे अध्याय के तीसरे खंड में वहां बता दिया है ये प्राण और वायु का नाम है संवर्ग संवर्ग कहा दिया है संवर्ग का मतलब क्या है सभी को अच्छे प्रकार से समेट लेता है अच्छे प्रकार से जो समेट करके अपने अंदर आत्मसात करता है उसी का नाम है संवर्ग संग्रसनाथ संवरणाथ ये कैसा है प्राण कैसा समेट रहे है? जैसे देखे जागृत में ये पांच इंद्रिया हमारे अलग अलग गोलक में बैठ के काम कर रहे हैं। आंख के द्वारा हम देख रहे कान के द्वारा सुन रहे कोई बहरा हो तो अलग बात है सभी इंद्रियों से काम हो मन के द्वारा हम चिंतन कर रहे संकल्प विकल्प कर रहे निश्चय भी कर रहे सुषुप्ति अवस्था में सारे इंद्रियों को प्राण समेट लेता है अर्थात प्राण के साथ एक ही भूत हो जाते हैं जितने भी जो हमारे नेत्र से लेकर सारे इंद्रिया उस प्राण में एक ही बात सबको आत्मसात किया सबको समेट लिया इसलिए प्राण का नाम है संवर्ग का आदि और दोबारा उसी प्राण से ही भार प्रकट हो जाते प्राण में जाके सब लय हो गए लय का मतलब बिल्कुल लीन नहीं हुए उनकी वृत्ति है इंद्रियों की अपना अपना कार्य है कार्य छोड़ करके प्राण के साथ एक ही भाव हो गए और दोबारा हम जग जाते वैसे ही पुनवृत्ति आती कहां से सारे इंद्रिया प्राण में ही लय हो गए प्राण से ही उत्पत्ति होती तो इसलिए प्राण का नाम है संवर्ग कहा गया है और आदिदैविक में वायु जैसे अग्नि है रात्र में अपने दीपक जला दिया वो जो दीपक है सारा अंधकार को नष्ट कर रहा था एक फूक मार दिया आपने अथवा हवा आ गई दीपक गया कहां से अभी सारे कमरे में जो अंधकार को हटा करके प्रकाशित कर रहा है फैला था पूर्व तरफ से एक जोर से फूक मार दिया आपने उतने में दीपक गया कहा अर्थात वो वायु में जाके लीन हो गया अपना कारण भी वैसे ही सूर्य है चंद्रमा है अग्नि है सारे जाके जल है वायु में जाके लीन हो जाता तो इसलिए वायु को भी वहां अधिदेविक में संवर्ग कहा बाकी जितने भी देवता हैं, अष्ट हो जाते शरीर में जितने भी देवता मतलब इंद्रियों का नाम ही देवता माना अष्ट हो जाते किंतु प्राण देवता रहा है। बाहर भी देखिए सूर्य चंद्र आदि सब अष्ट हो जाते हैं किंतु वायु अष्ट नहीं होता इसलिए वो अरिदैविक कहा दिया है जहां वहां एक राजा था ज्ञानश्रुति छांदोज में पौत्रायाण था का पुत्र नाम था ज्ञानश्रुति बहुत धार्मिक हो। उन्होंने आए हुए अतिथि है पति है उसके लिए धर्मशाला भी बनाया था और अन्य क्षेत्र भी खोला था उनका यश चारों तरफ से फैल गया था एक दिन गर्मी के समय में छत के ऊपर बैठे थे चंद्रमा की प्रकाश भी था उसी समय में वहां से हंस उड़ रहे थे हंसों का झुंडों का झुंड उड़ रहा था वह हंस नहीं देवता ही हंस रूप धारण करके तो उतने में जो पीछे का जो हंस बता रहे आगे के हंस को संबोधन करते हुए बल्लाक्षा बल्लाक्षा हे प्यारे हंस थोड़ा सावधान हो जाओ तुम राजा के ऊपर से जो उड़ रहे ये ठीक नहीं है इतना तपस्वी राजा है धार्मिक राजा है उसके ऊपर से आप उल्लंघन करके जा रहे अनुचित है ऐसा तो शास्त्र में नियम भी है जैसा कोई अध्ययन कर रहे गुरु अथवा शिष्य उसके बीच में नहीं जाना चाहिए अथवा कोई मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम कर रहे और दूसरा व्यक्ति परिक्रमा कर रहे बीच में नहीं जाना चाहिए आपको परिक्रमा करना ही है उसके पीछे से आ जाइए अथवा रुक जाइए अन्यथा जो परिक्रमा करने वाला वो सीधा उसके बीच में जाते देखा जाता है ये प्रणाम करने वाला जो प्रणाम कर रहे हैं वो प्रणाम भगवान को नहीं प्राप्त हो गया उस प्रणाम को उसने काट दिया तो इसलिए बीच में नहीं जाना महाभारत में आता है ऐसा प्रकार महाभारत युद्ध समाप्त हो गया केवल दुर्योधन अकेला बच गया था ब्रह्म में जाके वहां चुप के बैठा था वो इसलिए है बलराम आ जावे इसलिए डर करके नहीं उनका गुरु है बलराम किंतु सभी पांडवों ने ललकार दिया तभी वो बाहर आ गए उसके बाद युद्ध करना है युद्ध पहले ही निर्णय हो गयी थी राजा राजा के साथ युद्ध करेंगे सैनिक सैनिक के साथ ही युद्ध करेंगे।, युद करेंगे और जो पदालु है पैदल चलने वाले पैदल चलने के पास ही करेंगे ये नियम ता पाले से दुर्योधन ने कहा मैं तो राजा हूं मैं राजा से युद्ध करूंगा वहां तो राजा है युधिष्ठिर तो युधिष्ठिर भी राजा है दुर्योधन भी राजा है अब यदि युधिष्ठिर से युद्ध करे युधिष्ठिर तो गदा युद्ध में हार जाएंगे <coughs> क्योंकि दुर्योधन को गदा युद्ध में बलराम हरा सकते हैं भीम हरा सकते हैं, बाकी कोई हरा नहीं सकते उतने में भगवान ने कहा नहीं नहीं राजा तो भीम है तुरंत बोल दिया भगवान इतने चाला की है तुरंत बोल दे भीम है दुर्योधन ने कहा आप कहने से हम नहीं मान सकते भीम को हम राजा तभी मानेंगे यदि युधिष्ठिर जाके उसको प्रणाम करें भगवान ने कहा युधिष्ठिर अवश्य प्रणाम करेंगे उतने में भीम डर गए अरे युधिष्ठिर मुझे प्रणाम कर रहे क्योंकि आया है कोई बड़ा है श्रेष्ठ पुरुष अपने से छोटे को यदि प्रणाम करे उसका सर्वस्व नाश होता है ऐसा आया है युधिष्ठिर धर्मात्मा है आयु में भी बड़ा है यश में भी बड़ा है गुण से भी बड़ा है अभी जाके भीम को कैसा प्रणाम करें भगवान ने तो बोल तो दिया भीम घबरा गई भगवान ने कहा घबराओ मत सब कुछ ठीक है जाओ युधिष्ठिर उनको प्रणाम करो तो प्रणाम करते बीच में भगवान पार हो गए तो दुर्योधन ने कहा आप यहां भी छल कर रहे हो क्योंकि वो प्रणाम भगवान ने अपने ऊपर ले लिया तो कहने का तात्पर्य है यदि कोई प्रणाम कर रहे बीच में नहीं जाना चाहिए अथवा कोई सोया है व्यक्ति उसके ऊपर से उल्लंघन करके नहीं जाना चाहिए ऐसा आया है तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं हम हे बल्लाक्षा हे बल्लाक्षा ये राजा यहाँ बैठा है ये राजा है धार्मिक है तपस्वी है इसके ऊपर से तुम उड़ो मत ये राजा का तेज तुझे कहा जला तो ना डाले ये पीछे का हंस है आगे का हंस को बता रहे उतने में जो आगे का हंस बता रहे पीछे के हंस में ये तो राजा तो निकम्मा है कंव रहा क्या इसको राइकुआ समझ गए क्या तू हां तपस्वी यदि कोई है एक राइकुआ है उसके सामने राजा कुछ भी नहीं है वो निकम्मा है ये सामने वाले जो हमसे ने पीछे वाले हमसे को बताया ये बात सुनने के बाद राजा को नींद नहीं आई अर्थात मेरे से भी कोई एक श्रेष्ठ है कौन है वो रईकुआ है रात भर सोए नहीं सुबह सुबह राजाओं को उठाने के लिए वो छत्ता अर्थात जो स्तुति करने वाले भाट राजा की स्तुति करते थे और उठाते थे जैसा भगवान को उठाते उत्तिष्ट उत्तिष्ट गोविंद वैसा ही उनको उठाते थे स्तुति करके वो राजा के पास गया और स्तुति करने लग गए उतने में जाना ने बता रहे अरे मेरे क्यों स्तुति करते हैं मैं तो रैकवा तो नहीं हूं मेरी क्यों स्तुति करते हैं राजा के अंदर जो पीड़ा है वो समझ गए सेवा और उन्होंने पूछा वो रईकुआ कहां रहता है और उसको ढूंढने गए चारों तरफ से तो रईकुआ नहीं मिला वापस आके कहा राजन वो तो मिला तो नहीं है उन्होंने कहा नगर में ढूंढेगा तो कहां मिलेगा जिसे तपस्वी कोई विरक्त है नदी के किलाने ढूंढो वो मिलेगा तो ढूंढते ढूंढते गए एक नदी के किनारे एक गाड़ी थी उनकी तो सारा सामान उसमें रखते थे और नीचे सो जाते थे गाड़ी के नीचे इसलिए उसका नाम है सयुग्व रैक्वा युगवा कहते हैं गाड़ी उस गाड़ी के साथ रहने से उसको सयुग्वरक्वा गाड़ी। वो राजा का सेवक जाके वहां बैठ गया चुपचाप अरे ये का ये कैसा पूछेंगे उनसे और उसका शरीर बिल्कुल पामानम कंडू या पूरे शरीर में खुजली खुजली थी उसको खुजा रहा था बिल्कुल मजा से चुपचाप जाके बैठ गया और सेवक और पूछा आप ही रहे कुआ है अरे मैं ही रह कुआ है तुझे क्या चाहिए तो सेवक समझ गया यही रईक्वा करके राजा को आके समाचार दिया उन्होंने उसके बाद राजा उनके पास जाता है विद्या प्राप्त करने के लिए हाथी घोड़े सब लेकर के तो वही राजा को उन्होंने ये विद्या उपदेश दिया संवर्ग विद्या इस छांदोग्य उपनिषद में आया है चौथे अध्याय में हे राजन ये जो अधिदैविक है ये वायु है ये संवर्ग है क्योंकि सारे जितने भी है सबको समेट लेता है सभी देवता अष्ट होते हैं किंतु वायु अष्ट नहीं होता है आध्यात्मिक में सभी इंद्रियां थक जाते हैं और अष्ट भी होते हैं किंतु प्राण अष्ट नहीं होता है प्राण जिस दिन अष्ट हो जाएगा राम नाम सत्य हो जाएगा उसे पहले सत नहीं था पहले राम नाम असत था बाद में राम नाम सत हो जाता मरने के बाद क्योंकि अभी तक राम सत नहीं थे हो गए पता नहीं कि प्रता हो गया राम नाम सत है काश में आते राम नाम सत है तो कहने का तात्पर्य जब तक के शरीर में प्राण है तब तक शरीर की मान्यता है इसलिए प्राण ही सबसे श्रेष्ठ माना है प्राण की ही उपासना होती है इंद्रियों की उपासना नहीं होती तो इसलिए हम बता रहे प्राणो अर्थात तो वायु ही प्राण बन के इनमें प्रवेश हो गया किसमें नाशिका में यही बता रहे नासिक का क्षेत्र में प्रवेश हो यहां भी देखे वायु प्राण नाशिका ये तीन दिन सर्वत्र रहे हमारे शरीर में उसके बाद सूर्य ही नेत्र चक्षु बन कर के हमारे नेत्रों में प्रवेश हुआ इस गोलक में तो कहने का तात्पर्य यह है इन आंकों के द्वारा हम तब तक देख सकते हैं इसका अनुग्रह देवता जो मरणासन्न पुरुष होता है वो क्यों नहीं देखता है कारण क्यों है हम बोलते उसकी आंख नहीं देख रहे क्यों नहीं देख रहे अभी तक देख रहा था अभी मरणासन नहीं क्यों नहीं देख रहे अर्थात ये सूर्य भगवान इसमें चाक्षुष पुरुष बन के अनुग्रह कर रहा था वो अपना अनुग्रह वापस खींचता है जैसा मान मानदीजी घर में जो हम बिजली चलाते हैं मीटर लगा दिए तो तब तक हम बिजली चला सकते हैं जब तक पैसा भरते आ गए और जिस दिन पैसा भरना बंद हो गए पर से बिजली का करंट काट देंगे वैसे ही हम लोगों ने परमात्मा को यहां पैसा दे के आया अर्थात कमाया हुआ जो कर्म है उसके अनुसार परमात्मा ने वहां बिजली जोड़ दिया देवताओं का अनुग्रह करने के लिए जब तक हमारा प्रारब्ध है कर्म है तब तक वो अनुग्रह करेंगे क्योंकि जो कर्म है ना ये हम कमाया है इसलिए वहां बिल जमा किया है पहले इतने साल तक बिजली मिलेगी करके तो तब तक वो देवता अनुग्रह करेंगे और आपका बिजली बिल समाप्त तो हो रहे अतः प्रारब्ध तब तक वो अनुग्रह खींच देंगे उसके बाद इंद्रिया काम करना बंद होगी इंद्रिया तो है वहां जैसा आपके पास तार भी है लट्टू भी सब कुछ है बिजली नहीं तो जलाएंगे कौन वैसे ही वहां देवता अनुग्रह करना छोड़ते तभी बोलते वो देखता नहीं सुनता नहीं बोलता नहीं इंद्रिया सब है होने पर भी कार्य इसलिए नहीं कर रहे है जैसा आपके पास लट्टू भी है तार भी सब कुछ है बिजली नहीं है वही सही देवता का अनुग्रह नहीं रहता है देवता भी अनुग्रह तब तक करते हैं हमारा जब तक प्रारब्ध है प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वो अनुग्रह खींचते हैं एक व्यक्ति का तो इसलिए हम बता रहे हैं वही सूर्य हमारे ये नेत्रों में चक्षु बन के प्रवेश हो गया उसका मतलब ये नेत्र इंद्रिय का वो अनुग्रह आंक्षे आप तब तक देख देख सकते हैं अंधकार में क्या देख सकते हैं? नहीं देख सकते क्यों उसका अनुग्रह देवता ने तो इसलिए अनुग्रह देवता जब तक कहे उसी का नाम है अरिदैविक तब तक इंद्रिया काम करते इसलिए बता रहे हैं सूर्य ही चक्षु होकर नेत्र में प्रविष्ट हुआ और सारे दिशा है श्रोत्र इंद्रिया होकर हमारे कानों में प्रवेश हो गया दिशा ही क्या है इसके अंदर प्रवेश तो कहने का तात्पर्य है हमारे जो श्रवण इंद्रिया है जिसके द्वारा हम शब्द सुन रहे हैं उसका देवता है दिशा है दिशा देवता अनुग्रह कर रहे दिशा मतलब ये पूरा पश्चिम नहीं उनका देवता लेना अभिमानी पहले भी एक दिन बताया था पार्वती के जो पिता है पहाड़ नहीं है उसके अभिमानी देवता वैसा ही दिशा दिशाभिमानी देवता है ये इसमें अभिमान कर रहे हैं तभी हम शब्द सुन रहे इसको बता रहे हैं उस तिंद होकर कानों में प्रविष्ट हो गया और औषधि और वनस्पति औषधि का मतलब ये जो दवा खा रहे हम बुखार के लिए वो नहीं लेना औषधि का मतलब है भगवान भाष्यकार जी ने भी वहां बता दिया क्षुद्ध व्याजिश्चिकित्स्यता प्रतिदिन भिक्षौषतम भुज्यता क्षुद व्याधि मनुष्य के अंदर यदि सबसे बड़े रोग है भूख है किंतु भूक को कोई रोग मानते ही नहीं मधुसूदन सरस्वती जी ने वहां उठाया भक्ति रसाम भूख सबसे बड़ा रोग है किंतु रोग क्यों नहीं मारते वो प्रतिदिन का होने से आदत हो गई एक हमारा जो जीवन का एक अंग बना पार्ट बन गया इसलिए वो रोग होने पर भी उसको रोग नहीं माना अन्य जो हम रोग बोलते हैं बुखार आ गया जु काम कभी कभी आ रहा है इसलिए हम रोग मान लें तो इसलिए भूख सबसे बड़ी रोग मानक। क्षुद्ध व्याजिश्चिकित्सयता यदि व्याधि है उसकी दवा कौन है अर्थात ये अन्न है भोजन है उसका दवा है ये व्याधि ऐसी है बस इसको सुबह दोपहर को सायंकाल आता बस दो बार उसको दवा खाना ही पड़ता है तभी जाके वे व्याधि रूप रोग शांत होता है किंतु आज खा लिया दूसरा वैसे ही रोग आ जाता है दूसरे दिन ये प्रतिदिन खाने वाला दवा है तो इसलिए औषधि का मतलब है ये भ्री है धान है गेहूं है उसको औषधि कहते हैं जितने भी है धान है गेहूं है ये सब औषधि एक बार फल देने के बाद जो नष्ट हो जाते हैं उसको कहते हैं औषधि जैसे धान है एक बार काट दिया दोबारा धान नहीं आएगा अथवा गेहूं है एक बार हो गया दोबारा दूसरा लगाना पड़ता है नष्ट हो गया और बार बार जो फल देते हैं उसी का नाम है वनस्पति जैसा आम का पेड़ में इस साल में आम आ गए अगले साल भी आ सकते हैं जितने भी साल आता उसी प्रकार अमृद है इस साल में अगले साल में भी आ गए नष्ट नहीं होते फल देने के बाद तो फल देने के बाद जो नष्ट हो जाते हैं कुछ कहते हैं औषधि धान है गेहूं है मूंग है जो भी लीजिए और बार बार जो फल देते हैं नष्ट नहीं होते फल देने के बाद उसका नाम है वनस्पति तो इसलिए जो औषधि और वनस्पति ये दोनों क्या है रोम होकर और केश बन करके दोनों लेना ये केश और रोमे होकर इसमें प्रवेश हो गए हमारे शरीर में केश और रोवे हैं ये औषधि और वनस्पति मरने के बाद भी उसमें लीन हो जाते तो इसलिए हम बता रहे औषधि और वनस्पति है लोम बनकर आता रोमे बन करके इसमें प्रवेश हो गया उस पिंड में कौन सा पिंड उस परमात्मा ने सामने लाया था उस पिंड में और उसके बाद ये चंद्रमा है ये मन बनकर के हृदय प्रवेश हो गया तो कहने का तात्पर्य है मन का देवता है चंद्रमा चंद्रमा ही मन बनकर के इस हृदय में प्रवेश हुआ तो मन का जो स्थान है हृदय माना जाता है किंतु वैज्ञानिक लोगों को पूछेंगे तो बस ये मानेंगे इधर दिमाग नहीं है ऐसा बोलते है। हम लोग भी व्यवहार करते हैं क्या मन का स्थान हृदय है अथवा मस्तिष्क है वैज्ञानिक के अनुसार मस्तिष्क मानते हैं शास्त्र के अनुसार हृदय मानते हैं अब किसको सत्य माने दोनों सत्य है जैसा मान लीजिए आप ऑपिस में जाके काम करते ये आपसे पूछे आपका घर कहाँ है आप आपिस नहीं बताएंगे घर का ठिकाना देते वैस ही मन का घर है हृदय है ये उनका आपिस है इस आपिस में जाके वो काम करता है काम करते करते थक जाता है सोने के लिए अपना ही घर में आता है इसलिए हृदय में जाके सो जाता है वह वैज्ञानिकों ने केवल आप इसको पहचान लिया हमारे शास्त्रकारों ने उसका ठिकाना भी पहचान लिया घर का बस यही अंतर है इसलिए कोई विरोध नहीं ये उसका घर माना जाता है और ये उसका आपिस इस। तो इसलिए यहां बता रहे चंद्रमा ही मन बन करके हृदय में जाके प्रवेश किया तो प्रवेश का मतलब मन का अभिमानी देवता है चंद्रमा और उसके बाद ये जो मृत्यु है सबका जो मारक ये अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हो गया क्योंकि अपान वायु के द्वारा ही मृत्यु मानी जाती है हमारे अंदर पांच प्राण है प्राण तो एक ही है क्रिया को लेकर उसको अलग अलग मान दिया नाभि के ऊपर जो चलता है निरंतर प्राग नयनाथ प्राग बोल तो सामने के ओर जा रहा है नासिका के द्वारा तो प्राग बोलते सामने इसलिए उसको प्राण कहा गया अपनयनाथ नीचे के ओर जा रहे हैं वो अपान कहते हैं तो अपान वायु का धर्म है सदा नीचे के ओर ही लेके जाना प्राण का धर्म है सदा ऊपर ही ले जाना तो किंतु ऐसा नहीं होता शरीर दो टुकड़ा होना चाहिए नाभि का ऊपर जाना चाहिए नावि से नीचे जाने से टुकड़ा हो ऐसा नहीं होता उसमें व्यान नाम का एक प्राण है वो धारण करता दोनों को प्राण को ऊपर जाने भी नहीं देता है और अपान को नीचे भी नहीं यदि अपान नीचे गए तभी मृत्यु माना जाता है इसलिए हम बता रहे मृत्यु ही अपान होकर नाभि में प्रविष्ट हुआ ये नाभि में रहता है और ये जो जल है अदार जल देवता ये मनुष्य के अंदर वीर्य बन करके उपष्ट इंद्रिय में प्रवेश किया इस प्रकार ये सारे देवता है ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश हो गए पहले प्रार्थना किया था ना उन्होंने हम हाँ। रहने के लिए कोई जगह दीजिए करके तो अपने अपने स्थान में जाके प्रवेश हो गए तो कहने का तात्पर्य जो हमारे अंदर जो इंद्रिय है कोई अलग नहीं है वही देवता इन इन रूप से स्थित है तो सारे प्रवेश होने के बाद इनमें अभिमान हो गया ऐसा होता है जब तक कोई व्यक्ति को स्थान विशेष नहीं मिला तब तक वो चुपचाप हो जाते हैं। स्थान विशेष मिलने के बाद उनमें अभिमान आ जाता है जब तक विचार ना हो तब तक विचार हो तो अभिमान नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है अभी तक मेरा कोई स्थान नहीं था, अभी मिल गया कर किन्तु सारे इन्द्रिया है इंद्रियाभिमान सबको अभिमान हो गया ये शरीर में मैं ही श्रेष्ठ हूं मैं श्रेष्ठ जैसा देखा जाता है किसी आपिस में हो अथवा आश्रम में हो कोई आता है नौकरी के लिए प्रार्थना करता है बाद में उसको नौकरी भी देते कुछ समय के बाद इस आपिस में मही सबसे श्रेष्ठ हूं मेरा सब माने, ये होता है ऐसे ही इंद्रियों ने भी ये शरीर रूप आपिस में मई श्रेष्ठ हूं श्रेष्ठ झगड़ा करने लग गए अभी झगड़ा होने के बाद निर्णय कौन करेंगे जिस परमात्मा ने सृष्टि किया था उनके पास गए सभी इंद्रिया मिलकर के बताओ भगवान इनमें श्रेष्ठ कौन है हम लोगों में अभी निश्चय करके बताएंगे तो दूसरे सोचेंगे उन्होंने उनके पक्ष लिया भले ही आप ठीक ठीक से बता रहे निर्णय बता रहे किंतु दूसरा व्यक्ति निश्चय सोचेंगे उसे शायद उन्होंने घूस लिया होगा उनका बक्शा ले रहे होता है इसलिए प्रजापति ने कहा ऐसी बात है मैं एक उपाय बताता हूं इस शरीर से एक एक साल के लिए आप निकल जाइए और जिसके अभाव में ये शरीर बिल्कुल शून्य हो जाता है वो श्रेष्ठ तो सबसे पहले हम नेत्र इंद्रिया निकल गए एक वर्ष के लिए और एक साल के बाद आके पूछा सबसे मद्र अरे मेरे बिना आप लोग कैसा रहे सारे इंद्रियों ने कहा जैसा कोई अंधा व्यक्ति है केवल देख नहीं सकता बाकी सारा कार्य का कोई चिंता नहीं हुआ तो नेत्र इंद्रिया चुप होके बैठ गई वाघ इंद्रिया गई एक साल घूम करके आ गई वापस तो उन्होंने आके पूछा मेरे बिना कैसा जीवन क्या जैसा कोई गूंगा व्यक्ति है बोल नहीं सकता बाकी सारा कार्य करता तो वैसे ही सभी इंद्रियों ने देखा हमारे बिना भी ये शरीर चल जा सकता हमारा कोई महत्ता नहीं उतने में जो प्राण चुपचाप ये तमाशा देख रहा था प्राण ने कहा देखा ना आप लोग अभी मैं भी थोड़ा देखता हूं उतने में जो प्राण उत्क्रमण करने के लिए प्रयत्न किया उत्क्रमण नहीं किया चेष्टा किया उतने में सारे इंद्रिया अपने अपने स्थान से डामाडोल हो गए हिलने लग गए जैसा वहां दृष्टांत तो दिया अश्व खूटे को निकाल करके दौड़ता है वैसा इंद्रिया हिलने लग गए, सारे इंद्रियों ने मिलकर प्रार्थना किया हे प्राण देवता तुम ही श्रेष्ठ हो तुम ही पिता हो तुम ही माता इसलिए तुम उत्क्रमण मत करो तेरे बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं इसलिए तुम ही श्रेष्ठ हो तुम ही उपास्य हो सारे इंद्रियों ने प्रार्थना किया तो इससे सिद्ध होता है इस शरीर में प्राण ही श्रेष्ठ है इसलिए शास्त्र में वहां प्राण उपासना बताती प्राण का मतलब समष्टि प्राण और वेस्ट हिरण्यगर्भ के साथ अभिन्न करके उपासना बता है प्राणोपासना प्राणोपासना सबसे श्रेष्ठ माना है तो इस प्रकार ये सारे देवता इस शरीर में प्रवेश हो गए हमारे अंदर सभी देवता है हम भार ढूंढते हैं देवताओं को देवता सब हमारे अंदर ही है किंतु तो हम पहचान रहे नहीं तो आगे का विचार हम लोग कल करेंगे